अष्टावक्र गीता चौदहवा प्रकरण पुरुष की स्थिति भाव संसारण जिसका चित्त तो स्वभाव से ही शून्य विषय चिंतन रहित है और जो उपेक्षा पूर्वक विषय में इस तरह बरत लेता है कि मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है धनाली को शास्त्र जब मेरी इस प्रिया ही नष्ट हो गई तब धन क्या मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूप लुटेरे भी क्या मेरे लिए शास्त्र क्या और विज्ञान भी क्या न चिंता मुक्त साक्षी पुरुष को जो ईश्वर और परमात्मा से अभिन्न है जान लेने पर जब बंद और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई, तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है अंतर बहिः भ्रांतस्य वद जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है उसकी उन -उन को वैसे लोग ही जानते हैं श्रीमद अष्टावक्रम निरचितयाम ब्रह्म विद्या